बणषि विभूषित करवनी र फला धरो आ ऊणेन्दर मुखा दर बिंद पर कि तमह जा रत्क गृह गृहिणी च पदमा किेयस्ति जगदीश्वरा राधा धार हृतोहि मनसो मनसोस्दय तृह पदपं खज मितम ते नमा कमाल Namma kamma lema, linne. Namma kamma lepa. नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रणति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाश मुक्षक्षुर शरण महम प्रपद्य वेद <Coughs> वेदांत वेद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरी महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी भर गो लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप ब्रह्म का अंश है शक्ति है अतय अपने अंशी अंदर चनीय अपर में अपौ दिव्य ब्रह्मानंद को ही चाहता है जिसे हम प्रेमानंद भी कहते हैं उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अनाद काल से प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव चौरासी लाख जूनियो में भटकते हुए भी अज्ञानांधकारा होने पर भी निरंतर खोज रहा है किन्तु ब्रह्म लोक पर्यंत के माइक जगत में आनंद का लवलेश भी नहीं है अतय अद्यावधि जी। प्रत्येक जीव उस अपने भगवदीय आनंद से वंचित है अतय गंभीर विचार किया गया वेद के द्वारा ही किसी तत्व का सही निर्णय हो सकता है क्योंकि वेद बाणी विशुद्ध है मायाबद्ध जीव में चार दोष होते हैं ब्रह्म, प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटो ब्रह्म माने एक वस्तु को दूसरा समझ लेना जैसे हम आत्मा है जीव है भगवान के हैं ये न समझकर अपने को शरीर मान लिए। शरीर मानते ही सब गड़बड़ हो गए क्योंकि जब मैं शरीर हूं तो मेरा कौन है शरीर वाले तो शरीर वाले कौन है संसार के सामान और संसारी मनुष्य या पशु पक्षी कोई भी संसारी और हम बंधते चले गए ये भ्रम है और प्रमाद कहते हैं मन की असावधानी मन चंचल है ना कभी सावधान रहते हैं आप लोग और भगवान का ध्यान भी करने का प्रयत्न करते हैं और कभी बैठे बैठे सो जाते हैं या संसार का चिंतन करने लगते हैं ये प्रमाद है और लिप्सा कहते हैं वास्तविकता को छुपाना जैसे हम लोग कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, अज्ञानी हैं, दम्भी हैं, ये सारे माइक अवगुण हैं, लेकिन हम उसको छुपाते हैं और अपने को अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं प्लानिंग करते हैं प्रैक्टिस करते हैं और संसार के सामने अभ्यास में लाते हैं अपने व्यवहार में लाते हैं हमने देखा है हम लोग जहाज से उतरते हैं तो एक बस खड़ी होती है उसमें बैठते हैं अब एक साहब बैठे हुए हैं एक लड़की आई खड़ी हुई जगह नहीं थी वो खड़े हो गए ये क्या है वास्तविकता को छुपाना एक्टिंग करना ताकि लोग समझे बड़ा शरीफ लड़का है हम लोग चौबीस घंटे अपने को अच्छा कहलवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं गुरु के आगे भी उसको भी नहीं छोड़ते प्रिप्ता है और करना पाठो कहते हैं अनुभव की कमी भगवत विषय में अनुभव नहीं है और लंबी चौड़ी डींग हाक रहे हैं किताब पढ़ के जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं आप सुन रहे हैं तो आप लोगों को ब्रह्म है ना भ्रम सब इनको अनुभव है वहां का तो ये चार दोष होते हैं मनुष्य में इसलिए उनके लिखे हुए ग्रंथ में भी ये चारों दोष आते हैं आजकल लोग अपनी लाइफ लिखते हैं लाइफ अपनी जीवनी अपने आप लिखते हैं प्राचीन काल में तो महापुरुषों का चरित्र उनके शिष्ट लोग लिखते थे भगवान का चरित्र महापुरुष लोग लिखते थे अब आजकल अपने आप लिखने लगे लोग तो जो जो मक्कारी है वो तो लिखेंगे नहीं बदनामी होगी अगर 90 परसेंट मक्ारी की है तो एक परसेंट लिखेंगे एक बार मैं ऐसे ही एक लड़की को देखा तो हमको वह लड़की अच्छी लगी थोड़ी दूर चला फिर मैंने कहा यह क्या गंदी बात है आप मैं घी के पीछे नहीं पड़ता हूं मैं लौट आया ये लिख दिया अपनी जीवनी में और प्रैक्टिकल क्या हुआ था महीनों उसके पीछे घूमते रहे थे वो नहीं लिखेंगे वो तो अनुभव की कमी माइक बुद्धि है हमारा अनुभव थोड़ा सा है हम आगे की बात लिख रहे हैं भगवत प्रेम प्राप्त होता है तो ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है भेदों तो में ये बीमारी नहीं है क्योंकि वे अनादि है अनादिधना भेदा ये महाप्रदय में भगवान में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के समय फिर प्रकट हो जाते हैं वेदों तो के द्वारा बताया गया कि तो जो सृष्टि आदि का कार्य करता है जिसकी दो शक्तियां हैं जीव और माया इसमें एक चेतन शक्ति है एक जड़ शक्ति है इन दोनों का वो अध्यक्ष नियामक शासक है ये जीव अनाधिकाल से माया बद्ध है अतय अनंत कर्मों से बद्ध है अतः ये सृष्टि में वैषम्य है अपने अपने कर्मों के अनुसार चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में जीव दंड भोग रहा है यदि कोई जीव सौभाग्यवश वेदों की आज्ञा मानकर भगवान की प्राप्ति का विषय सोचता है संसार से विमुख होता है तो उसके लिए वेद कहते हैं हा हा भगवान जानने में आएगा देखने में आएगा वो तुम्हारा पिता है वो तो चाहता है उसने तो सृष्टि इसीलिए की है भुजाओ को फैलाये खड़ा है तुम्हारे भीतर भी बैठा है बाहर भी है जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तो द्रौपदी ने पहले तो दांत का बल लगाया लेकिन दस हजार हाथी का बल था दुशासन में एक अबला दांत का बल कितना काम करेगा तो जो साड़ी किसकी दांत से तो आंख बंद कर लिया कि मैं तो अब नंगी हो जाऊंगी तो उसने भगवान को आंख बंद करके पुकारा हे नाथ द्वारिका वासन तो वो कपड़ा उसके बक्षर से नीचे नहीं गिरा दुशासन खींचते ही रहा और वस्त्र बढ़ता गया अंबरावतार हो गया ऐसा हो आ गया तो उसके बाद द्रौपदी ने पूछा एक दिन एकांत में कि प्रभु आप कुछ देर में आए उस दिन पहले आ जाते हमको दांत से साड़ी दबाने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती तो तो भगवान ने कहा भाई देखो मैंने नियम बनाया है यदा हे भाई तस्मिन नु धर्म अंतरंकुते अथत भयम भवत तैत थोड़ी भी दूरी रखोगे शरणागति में तो फिर तुम जानो मैं ठेका नहीं लेता जैसे लोहा है पारस है पास पास आ गया इससे काम नहीं बनेगा में मिलना चाहिए टच होना चाहिए तब सोना बनेगा नंगा तार जा रहा है इलेक्ट्रिकसिटी का उसके पास में उंगली कीजिए कोई डर नहीं छुए ना चाहिए तब वो खींचेगा अपनी ओर तो तुमने दांत का बल लगाया तो मैंने कहा अच्छा लगा ले और नंबर दो तुमने एक गलती और की कि मैं तो सर्व व्यापक हूं और तुम्हारे हृदय में भी हूं उस वस्त्र में भी हूं तुम्हारी साड़ी में भी हूं और तुमने ये क्यों कहा हे नाथ द्वारिका बासन, ओ द्वारिका में रहने वाले कृष्ण इसलिए मैं पहले द्वारिका गया फिर वहां से लौट के आया तो एक सेकंड लग गया तुम्हारी गलती है तो भगवान सब के हृदय में हैं सर्व व्यापक भी हैं कोई व्यक्ति ये बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता भगवान के पाने के विषय में कि मैं तो वंधा हूं मंदिर में कैसे जाऊं संत के दर्शन करने कैसे जाऊं वृंदावन कैसे जाऊं मेरे तो कान नहीं है वेद पुराण कैसे सुनूं मेरे तो पैर नहीं है मैं कैसे चलूं मेरे तो हाथ नहीं है मैं कैसे पूजन करूं मैं तो गूंगा हूं कैसे कीर्तन करूं भगवान कहते हैं इन सब की कुछ जरूरत नहीं मैं इन चीजों से मिलता ही नहीं कर्म धर्म ज्ञान जो भी मार्ग शास्त्रों वेदों ने बताए हैं सब का संबंध मन से है मन से है जब शौन का दिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा भाई देखो बासुदेव परा योगा वासुदेव परा मखाहा बासुदेव परम ज्ञानम बासुदेव परम तपहा वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति ये जितने भी धर्म कर्म ज्ञान जो कुछ है ये सब श्री कृष्ण से संबद्ध होने चाहिए तब सही है श्री कृष्ण को छोड़कर इनका कोई भी स्वरूप न माया निवृत्ति करा सकता है और ना आनंद प्राप्ति करा सकता है फिर त्रिकर्म त्रिदोष पंच क्लेश पंचकोष ये सब समाप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं, नहीं। इसके बाद आपको बताया गया कि बस एकमात्र साधन है भक्ति और उस भक्ति का सब जीव अधिकारी है कोई भी हो चांडाल हो महापतित हो इतना बड़ा पतित हो कि राम न कह सके इस समय सात अरब आदमी में हमको एक आदमी आप ला दीजिए जो गुंगा ना हो वो इंग्लिश बोलता हो फारसी अरबी कुछ भी बोलता हो काका गाघा बोलता हो और रा और माँ शब्द तो हर एक भाषा में है ही है तो राम और मां बोल सकता है हाँ तो बोलो भाई राम नहीं बोल सकते मरा हाँ ये बोल सकते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है जी जब राम बोल सकता नहीं बोल सकता तो मरा भी नहीं बोल सकता नहीं मरा बोल लिंगम मैं मरा मरा राम राम राम राम राम राम हो गया हो तो चल ऐसे ही बोल तू उलटा नाम जपा जग जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वेद व्यास ने चार लाख श्लोक लिखे देखिए भगवान में कितनी करुणा होती है अपने बच्चों के लिए वेद का सब अधिकारी नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही है और उसमें भी वेद को पढ़ना सुनना तो सरल है विद्वान के लिए लेकिन समझना असंभव है अनंत पारम गंभीरम दुर्विगा समुद्रवत 11 इक्कीस 36 वेद से चेस्वरात्म वेद ईश्वर का रूप है ग्यारह तीन तैतालीस भागवत इसीलिए तो वेद में लिखा है तद विज्ञानार्थम स गुरु में किसी ब्रह्म महापुरुष के पास जाकर वेद का अर्थ समझो तो वो वेद अभ्यास ने कहा भाई है इस कलयुग में भला कोई क्या समझेगा जब ब्रह्मादिक नहीं समझ सके दोनों ने चार लाख श्लोक तीन साल में लिखे बोले लिखाए और लिखने वाले गणेश जी वे व्यास ने गेश जी से कहा भाई हमारा एक काम कर दो हा कहिए क्या काम है मैं कुछ ग्रंथ लिखना चाहता हूं लेकिन मैं सोचूं भी बनाऊं भी इसलोक लिखूं भी इसमें बहुत समय लग जाएगा मैं बोलता जाऊं तुम लिखते जाओ तो उसमें एक शर्त रख दी गई कि का अर्थ समझ के ही लिखना पड़ेगा आपको मैं जो श्लोक बनाऊं उसका अर्थ समझ लो तब लिखो ऐसे नहीं लिख देना आंख मूंद करके काका काका का। गणेश जी ने कहा हा हा ये तो ठीक है लेकिन बड़ी मुश्किल है अगर कोई श्लोक 8,800 हजार अश्लोक कूट अश्लोक बना दिया 8,800 हजार आथ चार लाख में और तीन साल में चार लाख श्लोक सोचिए तीन साल में चार लाख तो एक साल में एक लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस अश्लोक तो एक महीने में ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह श्लोक तो एक दिन में लगभग तीन सौ सत्तर अश्लोक तो एक घंटे में लगभग पंद्रह अश्लोक, यानी चार मिनट में एक अश्लोक। श्लोक बश अर् सोना खाना पीना सब बंद किए रहे चौबीस घंटे लिखते रहे वो लिखवाते रहे और अगर छंटे सोने होने का निकाल दो तो फिर तीन मिनट में एक श्लोक वो बनाना और बोलना और उनका लिखना तीन मिनट में चार लाख एक बात को पचास बार अलग अलग शब्दों में दोहराया है एक ग्रंथ में भागवत में ही ताकि मनुष्य की बुद्धि में बैठ जाए इसको साहित्य में दोष कहते हैं मैंने एक दिन बताया था कि देखो एक श्लोक में बार बार एक ही शब्द को दोहरा रहे हैं एक श्लोक में दो दो तीन तीन बार एक शब्द को एक आर्था विदाई ताकि पक्का हो जाए अरे वेद में भी देख लो तमे वो विदित्वा तुमेति वेद मंत्र है उसको जानकर ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है नान्य पंथा ये लिखने की जरूरत क्या थी जब आपने एव लिख दिया तो एव माने होता ही केवल वही और नहीं तमेव विदित्वा तिमृत्युमे उसको जानकर ही तो फिर ये उसके आगे यो क्यों ये क्यों लिखा नान्य पंथा विद्य और कोई मार्ग नहीं है यही एक मेरा बेटा है और बेटा नहीं है अरे और बेटा नहीं है क्यों बोलते हो ये अब ही लगा दिया एक बेटे के पीछे तो हम समझ गए और बेटा नहीं है <laughs> लेकिन ये शास्त्रों वेदों में मनुष्य की बुद्धि में बिठाने के लिए बार बार एक ही बात को रामायण में भरा पड़ा है एक बात को बार बार बार बार तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी मार्ग हो बिना भक्ति के हम न माया निवृत्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और न आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अब गीता के द्वारा आपको समझाने के लिए मैंने कल वादा किया था तो गीता के द्वारा समझ लीजिए एक मजाक पहले आपको बता दें हम गीता का एक गीता का मतलब क्या है अर्जुन पहले द्वारिका गया और दुर्योधन भी गया भगवान से मदद मांगने गए दोनों रिश्तेदारी है ना अर्जुन भी रिश्तेदार है उन्हीं के भाई बंद दुर्जोधन वगैरा है ये सब एक ही परिवार के लोग हैं ये जो महाभारत हुआ है भाई भतीजा बाद में हुआ है तो दोनों गए भगवान के पास अर्जुन चरण के पास बैठ गया भगवान सोने की एक्टिंग कर रहे थे भगवान को मालूम हो गया था ये दोनों आ रहे हैं मेरे पास दोनों ने आंख मूंद लिया और दुर्जोधन तो अहंकारित आई वो सिरहाने बैठ गया तो भगवान ने आंख खोला अर्जुन तुम दुर्योधन बोला मैं भी आया हूं ओ भाई तुम लोग कैसे आए हम लोगों में युद्ध होने जा रहा है तो हम आपकी मदद के लिए आए हैं ओ भाई देखो हमारे रिश्तेदारी में अर्जुन भी है और तुम भी हो तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं दुर्योधन के तरफ ही रहूंगा या अर्जुन के ही तरफ रहूंगा ये तो पक्षपात होगा ऐसा है कि एक तरफ तो मैं रहूंगा बिना हथियार के अकेले ध्यान दो सब लोग बिना हथियार के हथियार चलाऊंगा भी नहीं झापड़ भी नहीं मार सकता किसी को मैं रहूंगा साथ में और एक तरफ मेरी अठारह अक्षौहिणी फौज हथियार सहित लड़ाई में शरीक रहेगी 18 अक्षौहिणी कितना होता है बताएं 4 लाख रथ तो 4 लाख रथ में 8 लाख आदमी एक रथ को हाकेगा घोड़ों को और एक बैठ कर युद्ध करेगा और 4 लाख हाथी तो हाथी भी एक आदमी हाकेगा और एक को बैठकर युद्ध करेगा तो आठ लाख रथ वाले आठ लाख हाथी वाले और बारह लाख घोड़े तो घोड़े पर तो अकेला रहेगा एक वही लड़ेगा वही घोड़ा हाकेगा तो आठ आठ सोलह बारह अट्ठाईस लाख हुआ और बीस लाख पैदल सेना ये अड़तालीस लाख कम से कम हथियारबंद कितना होता है अड़तालीस लाख वो एक तरफ रहेगी और एक तरफ हम अकेले रहेंगे हाँ भाई अब आप लोगों में से फैसला कर ले कौन क्या लेगा अर्जुन तुरंत बोल पड़ा मैं आपको लूंगा दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई उसने कहा ठीक है ठीक है मैं मैं फौज लूंगा उसने सोचा कि इनकी पूजा करेंगे क्या अरे अगर ये बड़े हुए भारी हथियार चलाने में बलवान भी है तो हथियार तो चलाएंगे नहीं ये वचन दे रहे हैं और इनका वचन तो अकाट है चले आए दोनों अब आप लोग यहीं पर सोचिए एक मिनट अर्जुन ने जान लिया था श्री कृष्ण भगवान है तभी तो उसने निहत्थे श्री कृष्ण को मांगा वरना अर्जुन कहता कि किसा देखिए ऐसा है कि अट्ठारह चौनी फौज आप दे रहे हैं नौ इनको दे दीजिए नौ हमको दे दीजिए और आप बाहर खड़े खड़े देखिए ये फैसले की बात है ये नहीं कहा उसने एक भी आदमी नहीं मांगा हथियार वाला इसलिए सिद्ध है जानता है वो भगवान है। ये साथ रहेंगे न भी कहें बचन दे दे हम साथ रहेंगे तो भी हम जीतेंगे ठीक अब गए तो अब साथ रहेंगे कहा है तो कैसे रहेंगे तो अर्जुन ने कहा कि भाई हमारे रथ के तुम सारथी बन जाओ रथ हाकने वाला होता है ना ड्राइवर घोड़ों को चलाने वाला ठीक है अब अठारह छहणी सेना चली गई कौरों की तरफ और खड़े हो गए सब अटेंशन इधर थोड़ी सी फौज थी पांडवों के पक्ष में तो अर्जुन ने कहा सेनयो नो उभर मध्य रथम पहले अध्याय का इक्कीसवां श्लोक अच्युत रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर कीजिए नहीं अरे सारथी तो नौकर होता है ना साहब का रथम स्थापय स्थापय तू नहीं कहा मध्यम कारक का एक बचन अच्छुत रथम स्थाप है से और रुभयोर मध्य <coughs> भगवान ने कहा यस सर खड़ा कर दिया बीच में देखा ये क्यों बीच में ले आया रथ रे मैं देखूंगा किससे लड़ना है ये मालूम नहीं है क्या मालूम तो है कवरों से लड़ना है लेकिन जरा एक बार देख लेखा देखा देखा कुछ कुछ होने लगा अंदर कोई मेरा पूज्य है अरे बड़े बड़े हमारे गुरुजी भी हैं इसी में द्रोणाचार्य भी है अश्वत्था मा है कृपाचार्य है भीष पितामा है सब रिश्तेदार ही तो है करो इनको मारना है अच्छा अगर मैंने मार दिया इनको तो बड़ी गड़बड़ होगी इनकी स्त्रियां विधवा होंगी और इतनी स्त्रियां विधवा होंगी लाखों तो बहुत सी करेक्टरलेस हो जाएंगी वर्ण शंकर संतान पैदा होगी क्या होगा ऐसी पृथ्वी को मैं नहीं चाहता शरीर काफने लगा गांडीव स्रंसते हस्ताजते भ्रमती वे मन हे श्री कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा विसृद ससरम चापम धनुषाण रख दिया पृथ्वी पर नोत्स्य गोविंद मुक्त बभूव मैं युद्ध नहीं करूंगा महाराज शिष्यस्ते हम शाधि मन येय स निश्चित ब्रूहित में मेरी हालत बहुत गड़बड़ हो ग हो रही है हाथ कांप रहा है शरीर कांप रहा है चक्कर आ रहा है युद्ध कैसे करूं मैं आपका शिष्य हूं बड़ा चालाक है अर्जुन ये नहीं कहता आप भगवान हैं, आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं और ऐसा वैसा नहीं हूं एक पन्न शिष्य होता है मैं प्रपन्न हूं पन्न माने जैसे आजकल के कान फूंकने वाले कान फूंक दिए वो चेला हो गए वो गुरु हो गए उन्होंने अपना खोपड़ा गुरु जी के पैर पे पटक दिया ये प्रणाम हो गया और गुरु जी ने कहा बस तुम जाओ अपना मनमाना पाप करो गो के गेट पे हम तुमको मिलेंगे अंदर घुसा देंगे वो पन्न है मान्य गिर गए बात लेकिन प्रपन्न माने शरणागत प्रैक्टिकल मन के द्वारा प्रणाम तो मन के द्वारा होता है ना शरीर है तो ठीक है वो भी गिरा दो लेकिन मेन तो मन है ठाकुर जी मुस्कुराए कि ये कहता है कि शरणागत हूं और बुद्धि भी लगा रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि पाप होगा अरे गधे तुझको मालूम नहीं था क्या द्वारिका में जब तू गया था कि किससे लड़ना है अरे तो घोर मूर्ख हो जो कालिदास का अवतार उसको भी इतनी नॉलेज तो होगी कि जब हमसे हेल्प मांगने गया था तब भी मालूम था किससे लड़ना है और किसको मारना है तब तो मुझको अकेले को मांग लिया बड़ा ज्ञानी बना था और अब क्या हो गया ए, एक है एकटिंग अर्जुन तो पूर्व जन्म में भी था महापुरुष नर नारायण के अवतार हैं वो मायाबद्ध नहीं है उसको अज्ञान नहीं आ सकता ये महापुरुष और भगवान एक्टिंग करते हैं इतनी बड़ी गीता निरर्थक और अगर हम यह भी मान ले कि सचमुच अज्ञानी था अर्जुन तो जब उसने कहा शिष्य हम शाधि माम तमाम प्रपन्नम मैं आपके शरणागत हूं मैं इन सबको मारूंगा तो पाप होगा तो आखिर में भगवान ने क्या नई बात कही सर्वधर्मान परित में कम शरण ब्रज अहम तमाम सर्व तो ये पहले ही कह देते तू प्रपन्न शिष्य है हाँ, तो फिर सुन तू जो डरता है कि पाप होगा तो मैं पाप से बचा लूंगा बात खत्म गीता खत्म पर नहीं कहा लंबा चौड़ा न्याय वेदांत वैशेषिक वैशेषिकास्त्रों का लेक्चर पूरा दिया अठारह अध्याय में इसलिए संसार के लोग इसको पढ़ेंगे बाद में और लाभ लेंगे डिटेल में एक एक प्रश्न अर्जुन करता जाएगा भगवान उत्तर देते जाएंगे ताकि भविष्य में जो डाउट पैदा हो मनुष्यों को उनको उत्तर मिलता जाए गीता में ये हर ग्रंथ में ऐसे होता है शंकर जी ने राम को प्रणाम किया देखो रामायण में आ, पार्वती का दिमाग खराब हो गया और सुनो <laughs> पार्वती कोई हमारे <laughs> गांव की वो गोबर पाथने वाली है क्या उनके दिमाग खराब हो जाएगा हा? और पार्वती कहती है शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुन सब नावहि शीशा सोन्द्र पुत्र नीन पर कहि सच्चिदानंद हमारे पति तो जगदीश हैं जगत बंद हैं वो किसको प्रणाम करेंगे और ये न, राजा का लड़का इसको इन्होंने सच्चिदानंद ब्रह्म कह के प्रणाम किया मैं नहीं मानती मैं परीक्षा लूंगी आप लोग पढ़े होंगे राम जानते हैं लेकिन अंत में शंकर जी ने क्या कहा राम कृपाते पार्वती सपन हु तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नही तदपि अशंका की उजोई उ जोई कहत सुनत सब करहित होई तो ये पार्वती जी, जी जो तुमने शंका की है मैं जानता हूं तुमको शंका फंका नहीं हो सकती अरे तुम तो भगवती हो भगवत प्राप्ति कर लेने वाले कोई शंका नहीं रहती कर्माणी भिद्य ते हृदय ग्रंथ छिद्यंते सर्वसंशया वेद कह रहा है भागवत भी यही कह रही है तो ये नाटक है हम सबके कल्याण के लिए अर्जुन अज्ञानी बनकर प्रश्न कर रहा है कर चलो आगे क्या हुआ भगवान ने कहा अरे तू क्या डरता है कि ये मरेंगे मरेंगे मरेंगे आत्मा तो मरती नहीं बांस जीर्णानी यथा विहार नवानि नवान गृहनाणी दूसरे स्कंद का बाईसवा दूसरे अध्याय का बाईसवां श्लोक जैसे मनुष्य शरीर का कपड़ा बदलता रहता है ऐसे ये आत्मा शरीर बदलती है शरीर के नष्ट होने से आत्मा नहीं नष्ट होती अजो नित्य शास्वय पुराणो दूसरे अध्याय का बीसवा श्लोक न इनम छिंदंत शस्त्राणी नहति पावका न चैनम क्ले दोषयति मारुता दूसरे अध्याय का तेईसवा श्लोक और शरीर का जहां तक प्रश्न है तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्य दूसरे अध्याय का सत्ताइसवा श्लोक शरीर तो जिसका पैदा हुआ है वो मरेगा छोड़ेगा ही कोई हो फिर शोक किस बात का अशोचान शोचअस्तम प्रज्ञावादांश भाषा इसलिए अर्जुन युद्ध कर हथो वा प्राप्त से स्वर्गम जीतवा भोक्ष महीम दूसरे अध्याय का सैतीसवां श्लोक अगर मर गया मैदान में लड़ाई के तो स्वर्ग मिलता है क्षत्रियो को और अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी स्वर्ग में क्या होता है महाराज आ, तो वह भी माया है दुख है शांति है ते स्वर्ग लोकम विशालम ठीन पुण्य मर्त लोकम विशांति तो गीता में बताया कि कर्म धर्म से जो स्वर्ग मिलेगा वो नश्वर है और ब्रह्मलोक तक साधारण नहीं आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तन अर्जुन मामुपेतित कौते पुनर्जन्म नम्हलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है और देखो अर्जुन मैं कोई रियायत नहीं करता स्पष्ट बगता हूं या देवव्रता देवान पितीन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूते मज्या जिनो पिमां जो स्वर्ग के देवताओं की भक्ति करेगा जग्ञाधिक से वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा जो जिसकी भक्ति करेगा मरने के बाद उसी को प्राप्त होगा उसी के पास जाएगा जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास आएगा नवे अध्याय का पचीसवा श्लोक वो नौ अध्याय का इक्कीसवां श्लोक ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिषंती राज्य गुण वृत्ति स्था तामसा तीन गुण के मनुष्य होते हैं सत्य स्वर्ग जाएगा रजोगुणी मृत्यु में आएगा तमोगुणी नरक जाएगा तीनों जगह माया का अधिकार है ये ही संस्पर्श जा दुख यो नद्यंत बंत कौन सुरमते बुधा पांचवें अध्याय का बाईसवां श्लोक जितने भी इंद्रिय के सुख के ये संसारी ऐश्वर्ग है ब्रह्मलोक लोक तक ऐसा दुख देने वाले हैं और क्षणिक हैं और लिमिटेड सुख है माया का आधिपत्य है इनके सब के यहां इसलिए अर्जुन तस्मात सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध आठवें अध्याय का सातवां श्लोक तू मन मुझमे लगा दे मेरी भक्ति कर और युद्ध कर फिर तू युद्ध का तेरे ऊपर मुकदमा दायर नहीं होगा तू कर्म का कर्ता नहीं माना जाएगा लोका न निबद्धते अठारहवे अध्याय का सत्रहवा श्लोक केवल भक्ति से काम बनेगा अर्जुन पुरुष स पर पार्थो भक्त्यालभ्य भक्ति से ही मैं मिल सकता हूं आठवे अध्याय का बाईसवा श्लोक अन्य चेता सततम यो माम एक जगह गीता में कहा गया है मैं बड़ा आसान हूं अन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यसा पार्थ नित्य युक्त मैं बड़ा सुलभ हूँ चाहे जहा रहो मन से मेरा स्मरण करते रहो बस यही भक्ति है और कुछ नहीं अनन हो करके और किसी को ना आने दो मन में अनन्न्य चेता असततम और, और लगातार निरंतर यो मृति नित्यश बार बार बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं माम ये जना पर नित्याभिता नाम योगक्षेमं महम महम और डरो मत अर्जुन अनन्य भाव से निरंतर मन मुझ में लगा दो तो मैं ठेका ले लूंगा काहे का ठेका जो नहीं मिले उसको देना जो है उसकी रक्षा करना इसका नाम योग योगक्षेम नवे अध्याय का बाईसवां श्लोक पत्रम पुष्प फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रय्चती तदहम भक्तुपहरित मशन प्रतात्मन नवे अध्याय का छब्बीसवा श्लोक अर्जुन मुझे जो कुछ चाहे दे दे प्रेम से दे दे तो मैं ले लूंगा पत्ता अरे पानी दे दे तोयम आपिचे सुदुराचारो भजते माम्य भाग साधुरे व समतव्य सम्यक व्यवसितो नवे अध्याय का तीसवां श्लोक अत्यंत दुराचारी भी हो और मेरा भक्त हो अनन्न भक्त उसको साधु संत महात्मा ही मानो अत्यंत दुराचारी हो और अन्य भक्त भी हो ऐसा कैसे होगा होता है ये होता है प्रारब्ध से प्रारब्ध से वो दुराचारी है देखो इतना बड़ा दुराचारी रावण कंस शिशुपाल ये साप से हो गए थे ये सब महापुरुष हैं भगवान के लोक के रहने वाले और फिर भगवान के लोक में चले गए सब नाटक करके तो मन मनाभो भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु नौ अध्याय का चौंतीसवा श्लोक फिर कह रहा है कह रही है गीता समोहम सर्वभूते सुन न मे प्रिया अर्जुन मेरा कोई दुश्मन नहीं क्योंकि मेरे बराबर कोई है नहीं दुश्मन कैसे होगा अः न प्रिया मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं मैं तो आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम हूं इसलिए ना मेरा कोई दुश्मन है ना दोस्त है ये भजंती तुम आम भक्त्या मई ते सुचात हम लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं उनकी मैं भक्ति करता हूं नौ, नौवें अध्याय का कांतिशवास श्लोक क्षिप्रम भवती धर्म निगच्छति अर्जुन मैं चैलेंज करता हूं सारी गीता में एक जगह चैलेंज किया है न नमे भक्त प्रणश्यति नव अध्याय का एक श्लोक मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता क्योंकि योगक्षेमं भाई ताते नास न होय दास कर जो भागवत ने आ, भागवत नहीं बोलने हैं खाली गीता बोलना है हाँ तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं और देखो अर्जुन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो अरे नहीं माम व्यपाश्रित पाप योन या पाप पापयोनी वाला भी कोई चांदाल हो चाहे जो हो मेरी भक्ति करे मैं उसकी भक्ति करूंगा ये यथा माम प्रपद्यंतेम तथा हम चौथे अध्याय का ग्यारहवा श्लोक अर्जुन कहता है भक्ति करना ठीक है तो लेकिन आप कहते हैं मन से भक्ति करो तो मन तो बड़ा चंचल है चंचल कृष्ण प्रमाथ बलव दृढ़म तत्म निग्रह मन ने वाय दुष्कर्म छठवें अध्याय का चौंतीसवा श्लोक अरे वायु से बड़ा वेग है मन का एक सेकंड में हो कहा पहुंच जाता है अर्जुन कह रहा है जिस अर्जुन ने उर्वशी को जीत लिया था उर्वशी का नृत्य देख रहे थे अर्जुन इंद्र अर्जुन को देख रहा था ये उर्वशी की ओर लगातार देख रहा है आसक्त हो गया और अर्जुन स्वयं डांसर था तो उर्वशी के चरणों को देख रहा था कि कैसा चल रहा है उसका लेकिन इंद्र तो विषयी है ना वो अपनी तरह सबको समझता है तो रात को उर्वशी को भेज दिया अर्जुन के पास विषय भोग के लिए सो रहे थे अर्जुन जगाया उर्वशी ने अर्जुन ने कहा माताजी आप इस समय यहां कैसे आई उर्वशी ने कहा ये मृतलोक का कैसा आदमी है माताजी कहता है मुझको बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरा को तो मैंने पटकनी दे दी और ये हमको माताजी कह रहा है इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ अर्जुन ने कहा कि माता जी आप तो हमारे पिताजी की श्रीमती हैं इंद्र की इंद्र का मैं लड़का हूं भागी वहां से उर्वशी और जाके इंद्र से कहती है अरे आपने कहा भेज दिया वो अर्जुन कह रहा है चंचलम भी मना कृष्ण प्रमाति थी दृढ़ एक एक एक शब्द पर ध्यान दो और भगवान ने एडमिट किया असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम तू ठीक कहता है अर्जुन मन बहुत चंचल है बड़े बड़े योगीन्द्र मुनिंद्र को पछाड़ देता है योगिना कृत भागवत नहीं मन बहुत चंचल है लेकिन अर्जुन लगातार मुझमे लगाते रहो अभ्यास से न तू, तो धीरे धीरे लगाते लगाते मैं भी कृपा करूंगा और तुम भी लगाते रहो दोनों के सहयोग से वो तो मन पर कंट्रोल हो जाएगा वो मुझमे लग जाएगा मैं आनंद सिंधु हूं जब मन को मुझसे रस मिलेगा तो वो कहीं जाएगा ही नहीं जैसे सूरदास ने कहा है निर्जाश गणयामिते हृदयते जब जाहुगे मर्द तो बदकृष्ण को चैलेंज किया था उसने ये मन एक लाह है जब श्याम सुंदर के वियोग में पिघल जाता है और श्याम सुंदर उसमें व्याप्त हो जाते हैं तो जैसे संसार में संसारी लाह को पिघला के कोई रंग छोड़ दो वो पोस्ट ऑफिस में जिसमें करते हैं ना देखो फिर वो रंग लाह से अलग नहीं हो सकता लाह रंग से अलग नहीं हो सकती भक्ति ही एक साधन है अभी गीता का प्रकरण आधे पर रुका है शेष कल बोलिए लाडली लाल की yeah!